गौड़ोपाध्य कार्यम वैफत्याख्या प्रकरण अब आगम प्रकरण के पश्चात गौड़ोपाध्य कार्यों में वैफत नामक दूसरा प्रकरण आरंभ होता है इसे आरंभ करने के क्या जरूरत थी उसके लिए बड़ा सुंदर उपकरण का हानगरी आगम प्राधान अद्विम प्रतिपाद्यता प्रत्यनी अद्वैत अर्थात उत्तम आगम प्रधान हो गर्गम प्रमाण को ग्रहण कर अद्वैत का प्रतिपादन करते हुए तत्प्रतनीत उस अद्वैत का विरोधी जो का भी मिथ्यात्व अर्थात कहा गया साक्षात नहीं कहा अर्थात सिद्ध हो गया इधानी तन मिथ्याप्राधान्युम सुशाकत तेनाब उस द्वैप की प्रतिपादन करने के लिए क्या दूसरा प्रकरण का अवतरण किया जा रहा है और उपपत्ति मने तर्क मने अनुमान उसमें हमेशा दृष्टान्त पक्का होना चाहिए दृष्टान्त में व्याप्ति समय ग्रहण होना चाहिए तभी आप पक्ष में साध घोषित कर सकेंगे सबसे पहले दृष्टांत जो दृष्टान का वेदांत मुख्य रूप द्वैप की जगत की मिथ्यात्व के प्रति स्वप्न होता है जगत मिथ्या दृश्यत्व ये सामान्य अनुमान कि है किस अनुमान में स्वप्न दृष्टान्त होने के आते गौर पर्व कार्यार सबसे पहले इस दृष्टान मिथ्यात्व दृढ़ करने के लिए अपने पूर्वजों की सहमति को प्रयोग करता वह देखिए वै सवा नाम स्वप्न आहुर मनीषि अंतस्थान भावान संवृत हेतुना स्वप्न में प्रतीत होने वाले सभी पदा सर्व अपने प्रतीयमा नाम वही तथ्या जैसा मिथ्या विगतो कथात्व इसमें कथात्व नहीं है इसका नाम विकथा वै तथ्य ऐसे कौन कहते हैं हमारे पूर्वाचर गौड़पा जाकर स्वयं कह रहे हैं ये हम नहीं बोल रहे हैं। मेरे भी जो पूर्व आचार्य वेदांत के आचार्य विद्वान लो, पुरुष लोगों उन्होंने कहा शरीर के भीतर स्थित रहते अंत स्थाना था। भीतर में तो उसका स्थान होने के कारण शरीर के क्या भीतर स्थित रहता है और संकुचित कारण अंदर का जो स्थान भी कैसा है यानी ये बहुत बड़ा शरीर शरीर के भीतर लंबा चौड़ा सब देख रहे हैं आप ऐसी भी नहीं है शरीर के अंदर एक नाड़ी नाड़ी के अंदर का एक संधि विशेष पॉइंट में एक बिंदु में विशाल नगर को देख रहे हैं आप इसीलिए कहते समृद्व हेतु भावान वैत वहां संकुचित मनुष्य ने गा स्वप्र में दिखने वाले समस्त पदार्थों तो बतला का बतलाया गया है संभव नहीं अद्वैत प्रतिपत्ति के अन्यथान पत्ति के द्वारा स्वतः ही द्वैत का विख्यात सिद्ध हो गया जिसे पीनत्व का अन्यथानुपत्ति की वजह से रात्रि भोजन सिद्ध है स्वीकार कर लिया। लियापत्ति के के पत्ते आधार पर आपने जो है जो द्वैत आगम प्र, प्रदान होकर के आगम अधीन होकर के पूर्व प्रकरण में निरूपण किया है उसी को दो हेतु संक्षेप एक तो शरीर के, के भीतर में है और शरीर के भीतर में हुआ अत्यंत संकुचित स्थान के कारण से भी मिथ्या आचार्यों के द्वारा पूर्व आचरण कहे हुए होने से स्वप्न मिथ्यात् तो नहीं कह रहा कि युक्ति से भी सिद्ध होता है इसके लिए यहाँ ये दो हितुतर आर भी दिखाया गया ज्ञातम न्युतम भाष्यकार पूर्वोत्तर प्रकरणों का संबंध जोड़ने के लिए कह रहे हैं पिछली गया हुआ प्रकरण है हम लोग पढ़ चुके हैं जो आगम प्रकरण उसमें अठारवी कारिका में कही गई थी बात ज्ञाते द्वैतम अद्वैत ज्ञात होने पर द्वैत नहीं रह जाता क्यों नहीं रहेगा रज्जू रहे को जानने के बाद सर्व जैसा नहीं रह जाता अद्वैत के अनुभव होने के बाद द्वैत नहीं रह जाता यह जब कहने का तात्पर्य ऐसा लगता है जो में दिखा गया देखा गया जो तो मिथ्या था उसी प्रकार का द्वैता जो में मान द्वैत यह है ये आप तो फिर दिखाई मित्तेश्वर दिव्या भविष्य सागर बोल रहा हूँ कहीं छादे जो ब्रषदगा छठा अध्याय तीसरे जो ब्राह्मण पहला ही कंडिका में आप देख सकते हैं छंदो में एक एकमेव एक, एक तो कोई कह है महाराज जो प्रदान दिया फिर वही बात आ गई जो श्रोतियों को नहीं मानने वाले तर्क प्रदान वाले लोगों के लगा जब आप पर आए कहते तुपत्या उदाहरित युक्ति के द्वारा अनुमानों के द्वारा भी द्वैत का मिथ्याय करना संभव है इस बात को लेकर के द्वितीय प्रकरण दूसरे प्रकरण को आरंभ किया जाता है वैत्य इत्यादि न ठीक है विधत्य भाव हो ये वितथा, विगतो तथा विनेगा तो विभावी तस्य तो तो याद नहीं हा प्रकृत जन्य बोध प्रकारी भूतो धर्म भाव प्रकृतिजन्य बोध में प्रकारी भूच धर्म उसे संकेत करने का नाम है ये भाव है उसके त्वा त्वा, त्वा त्वा त्वा त्वा त्वा होते हैं यहाँ क्षे किया गया इसलिए कि आगे वृद्धि हो गई वही तथ्य अर्थ क्या है असत्य असत्य वै तथ्य मैने असत्य क्या मिथ्यात्म कदेशा आध्यात्मिका भावना पदार्था स्वप्न उपलभ्यम स्वप्न में जो उपलब्ध होते हैं चाहे बायु आध्यात्मिक रूपे न अपना शरीर भी आप वहां देख, देख रहे हैं वह शरीर और शरीर बाहर घोड़ा वगैरह सारे चीज आप देख रहे हैं इस अनुसार वह पा आध्यात्मिक नाम भावना पदार्था स्वप्ने उपलब्य नाम उपलब्ध मानना सर्वेशा वै सत्य उन सभी के सभी में मित्र समझनी चाहिए प्रमाण होने से, तर्क अनुग्राह प्रमाण का प्रधानता को लेकर के तदाधीन विचार के अंतर ही तर्काधीन विचार करना चाहिए यह बात मान करके पौरवा पर विचार करता हुआ पुरोत्तर प्रकरणों के जो कहा जा रहा है तो अनुचित तो नहीं है क्योंकि तर्क हमेशा प्रमाण का अनुग्रह होता है जो प्रत्यक्ष प्रमाण है मान लो चाहे आगम प्रमाण है अन्य प्रमाणों से ज्ञात पदार्थों तो को पोषण करता अनुग्रह होता है तर्क। इसे अनुग्राह अनुग्राह आगम प्रमाण है उसको पहले कथन करके प्रधान के नाते उसका पहले कथन कर दिया तीन विचार के ही तर्क का अधिन विचार आरंभ होता है अवकाश प्राप्त होता है प्रमाण से पहले पदार्थ सिद्ध करो और सिद्ध पदार्थ तो को द्वारा और उसको थोस करना थोड़ा पड़ता है और उसे चार बजर पत्थर डाल दिया सामान्य अपने कार्य कर दिया लेकिन फिर उसको हिला के देखेंगे तब निश्चय होता है कि आप एक खोटी ढंग से गट गया एक कोटी नहीं हिलता आप हिलते हैं दो तो। रहे है नहीं हिल रहे हैं खुटी हिल रही तो अभी कच्चा है मामला और ठोको इसको ढंग से उसी प्रकार यहाँ पर भी है जो यह तो प्रमाण सामान्य है तो हमारे यहाँ आगम प्रमाण है आगम प्रमाण से तो हम अब क्या करेंगे तर्क और पुष्ट कर देंगे और ठोस कर देंगे इसलिए आहो कौन कहा था यह? कहते हैं कि भाई हमारे पूर्व आचार्य आहो कथय मनुषि न प्रमाण कुशला मनीषी लोग है पूर्वाचारी लोग है कुशल है ऐसे विद्वान पुरुष लोगों ने कहा था कहते हैं कथी वो चुके तुम्बा हेतु प्रसुद्ध करते तर्क अंतस्थाना स्थान अंत शरीर से मध्य स्थानीय अंत मने शरीर के भीतर में स्थान है जिनका ऐसे जो भी आप देख रहे हो शहर वगैरह, उन तो तो है? का, का स्थान आपके शरीर का भीतर है न भई श्रीरात, क्योंकि वहीं पर उपलब्ध हो रहा है चाहे पर्वत तो हो चाहे हाथी हो चाहे जो भी हो शरीर से बाहर कुछ भी नहीं है पत्र भावा उपलब्ध शरीर का भीतर में ही आप उन सकल भावों को हाथी घोड़ा और जो है पर्वत आदि जो भी है सब कुछ अनुभव कर रहे हो और शरीर के बाहर अनुभव नहीं करते हैं आप इसलिए मानना पड़ेगा उस देश, नहीं। उस देश में संभव है शरीर का भीतर का देश कितना है छोटा सा जगह है शरीर का भीतर का देश में बहुत बड़ा पहाड़ कैसे हो जाएगा हाथी काट घुस जाएगा इसलिए संकुचित देश के मिथ्या है मान्य बड़े तस्माते इसलिए वैसे मिथ्या है ऐसे ही मानना होगा तो नहीं कोई नहीं है। भीतर उपलब्ध होने से मिथ्या हो जाए दीवार चार दीवारी के बीच घट उपलब्ध होता है घट विध्या घटो मिथ्या कक्षांत सत्व कमरे के भीतर होने से सुग्रवत ऐसे कोई बना दे तो में क्या घट को मिथ्याम का दीवार दीवारों के भीतर में उपलब्धमान घटादियों वस्तुओं को लेकर गए आप आपका यह हेतु है अनेकांतिक साध्य चला गया साध्य क्या है मिथ्यात्व क्या भाव हो गया सत्यत्व उसे विशिष्ट है, है घट में तो साज्या, साज्या तो मिथ्यात्व मिथ्यात्व भावा सत्य घटादी असत्यत्व वाला घटादी और उसे वृत्ति ही है आप जो हेतु है, तो है वो उसमें भी विद्यमान है तो घट भी जो सत्य घट है उसमें ही तो चला गया विचारी है, है हो, तो तो सिद्धांत नहीं, नहीं भाई एक और दिया संवृत्तुनावृत हेतुनावृत स्थाना भीतर में भी वो संकुचित भीतर है कहीं नहीं इधर में भी वह अत्यंत संकुचित स्थान में छोटा सा छिद्र है उस जगह पर हम देख रहे पर्वत को विशाल चीज को एक सकती है और कुछ नहीं है बहुत बड़ा चीज है और कहा आपने देखा कहा छेद में देख लिया हमने सौ मंजिल का मकान देखा सौ मंजिल का मकान कहाँ देखा आपने कभी अंगूठी के भीतर देगी अरे अंगूठी का भीतर में सौ मंजर कहा जा जाएगा ही माननी पड़ेगी ना उसको पर भी संकुचित स्थान में एक विशाल वस्तु को देखना भ्रांति ही है अर्थात वह वस्तु मिथ्या जो दिखाई दिया ये माननी पड़ेगी अंत समृत नहीं अंत समृत देहांत नाड़ीशो पर्वत अस्थि आज नाम संभव अस्थी और व्याख्या करते हैं अंत समृद्व मतलब क्या देह के भीतर नाड़ियों के अंदर पर्वत हाथी घोड़ा रथ रोड शहर ये सारी चीजें कहा है नहीं संभव अस्थि ये बिल्कुल संभव नहीं है नहीं देह पर्वत अस्थि क्योंकि शरीर के भीतर देह नहीं हो सकता तो शरीर के भीतर के नाड़ी के भीतर कहां से पर्वत हो शरीर के भीतरी ही पर्वत गाड़ी घोड़ा गोड़ नहीं सकते तो पर्वत शरीर के भीतर एक नाड़ी उस नाड़ी के भीतर एक संधि स्थान में जाकर के से मिल जाएगा सारी चीजें हो ही नहीं सकते संभव नहीं है रखते संभव कर देना ना उचित देश शून्यता अड़तालीस का तात्पर्य क्या हुआ उचित देश शून्य उचित देश शून्य दोनों हित तो मिलाकर एक हित तो बन जाएगा और समृतव दोनों को मिलाकर क्या अर्थ हो गया उचित तो देश है तो अंदर में संकुचित स्थान देखने का तात्पर्य जितनी लंबा चौड़ा देश जो चीजें दिखनी चाहिए है उसे क्षुदुरश चीज दिखाई दे रहा है तो उचित तो उद्देश्य वो चीज अनुभव नहीं आ रहा है काला हित हो गया उचित तो उद्देश्य शून्य का पदार्थ जो पदार्थ है भाव पदार्थ है जितने का मिथ्या है उचित देश शून्यवादंगाधिपत भाव नीचे दिया अंतिम पंक्ति आंगिरी स्वात्मा भाव पहले तर स्वात्वा सत्या उचित भावः शून्य भुजंगाधिपत भाव स्वात्व पदार्थ है ये सत्य नहीं हो सकते क्योंकि वे उचित देश शून्य होने से रजत में देखा गया जैसा रज्जु में रजत और भुजंग में देखा होगा रजत और में देखा हुआ सर्व आदि के सम देहा बहिरेव देशान गता स्वापना भावना उपलब्धाशा देहांत संवृत्ते नाड़ी प्रदेश दर्शनम असम प्रति बन मित्र कोई आशंका कर सकता है महाराज ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभी हम स्वप्न में जो देखते हैं वह पदार स्वप्र टूटने के बाद उस जगह चले गए तो वहां भी मिल गया कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो आपने स्वप्न में देखा और जगने के बाद उस जगह चले गए वहां पर रुचिधर को मिल गए तब उस स्वप्न जब पदार को सख्ती मानोगे कि नहीं मानोगे तब भी वह स्वप्न सत्य नहीं है ना स्वप्न के पदार्थ केवल स्वप्न में में से उस पदार्थ को संकेत किया था केवल क्योंकि स्वप्न में जो आपने खोपड़ी में देखा था वो पदार्थ थोड़ी बाहर टपक गया कोई जगते गायब हो गया वो तो वहां गए आप उसे भाव जग में जो मिली है चीज वह चीज तो व्यावहारिक वस्तु प्रातिभासिक नहीं स्वप्न पदार्थ नहीं जागृत पदार्थ है जागृत पदार्थ आपको सूचना मिली किससे स्वप्न इसलिए स्वप्न को सूचक माना ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म सूत्र में निर्णय लिया और अधिकरण ही है वहां विचार किया है स्वप्न के आदि के बारे में तो सूचक भी हो सकते है कई बात आपको पहले से स्वप्न में दिखाई देगा मालूम हो जाएगा यह होने वाला है अमुक घटना आपके साथ होने वाली है उसका संकेत आपको तो स्वप्न में पहले से ही मिल सकता है उतने से उस स्वप्न को सत्य स्वप्न का पदार्थ सत्य नहीं माना जाएगा वह केवल संकेत के सूचक है अरे हो तब्य वहा जो सत्य का सूचक होने के बावजूद भी वह मिथ्या ही माननी चाहिए गेशान पश्य प्रतिबुद्ध वही सर्व तस्मिन देशे नीतर्घा दूसरा कारण है, है। उचित तो देश नहीं है जैसा काल उचित तो नहीं है आपने क्या देखा स्वप्नों में पचास साल आपका आयु बीत गई वहां पर जन्म से मरने तक पूरा देख लिया नहीं यहां चकने की बाद घड़ी देखो कितना घंटा बीता है मुश्किल से पांच मिनट दस मिनट भी था, पांच मिनट दस मिनट की जागृतकालीन समय के अंतर्गत आपने एक जीवन आयु को देख लिया घड़ी में बीता यह सत्य आपको कहना पड़ेगा भाई स्वप्न में जो हमने देखा लंबा आयु वह असत्य है क्योंकि व्यवहार में जगने के बाद जो हमने देखा काल की अधिकता के कारण से स्वप्रद्रष्टा देह से बाहर जाकर उन देशों को नहीं देखता है मानना पड़ेगा गेशानती निश्चित रूप जा करके उस देश को देखा नहीं है जैसे आप स्वप्न में देख रहे क्या आप मुंबई गए मुंबई में से भार करके लौट गए और अभी तक ता कितना टाइम है दस मिनट और मुंबई जाने आने के लिए कितना टाइम लगता है तीन दिन तो कैसे आप गए गे? आपका जाना आना इस अधीर्घ काल में थोड़े से काल में इसे लंबा क्षेत्र पर चले जाना देश देशान्तर में चले जाना और आना जो आपने देखा यह ज्ञापन करता निश्चित रूप का जाना आना असत्य था प्रतिबुद्ध सर्व तस्वीन देशे नागने पर एक दूसरी बात यह है कभी जागने के बाद पर सभी व्यक्ति उस देश विद्यमान नहीं रहते जो जो चीज आपने इस देश में देखा वह सारी चीजें उपलब्ध नहीं होती जहां स्वप्न में अपने को आपने देखा था उस जगह पर चले जाओ और उस जगह देखने में देखोगे वो सारी चीजें उपलब्ध नहीं होगी स्वप्न में आपने देखा कि आपने बहुत पैसा कमाया और त्रिजोरी में बंद करके रख दिया बंद करके सो गए और जगने के बाद आप देखते हैं उसके अंदर कुछ भी नहीं तो जब पुलिस कंप्लेन करोगे तीसरे लाख रूपये घुमाए थे उन्हें बंद कर रखा था जगह में देखा तो है नहीं कोई चोरी कर लिया है कोई तो भी शिकायत को, को स्वीकार नहीं करेगा पुलिस गएगा पागल हो गया तो फिर स्वप्न में देखा था ना तुमने वास्तव में थोड़ी प्रिजेट भर रखा था इस तरह से अनेकों दृष्टांत आप अपने आप के अनुभवों को देख सकते हैं कि स्वप्न में देखा हुआ वस्तु जगने के बाद उस स्थान पर यथावत उपलब्ध नहीं होता स्वप्न दृश्य भावान अंत समृद्ध स्थान मित्तीय तद अति कहता है पूर्व पक्ष है स्वप्न के दृश्य भूता जो भाव पदार्थ है आप कि अंत और भीतर होता हुआ संकुचित देश होने से ये आपने कहा था सुप्ता उदक्ष सपना पश्य थो जिसलिए प्राचु सुप्तः पूर्ण शागा देश सोया हुआ आदमी अपने आप उत्तर दिशा में गया हुआ देख रहा पश्चिम को देखते हुए के समान दिखाई जाता है वास्तव में चला गया वो पूर्व देश में सोया और सो करके उत्तर देश में चला गया जा करके वहां पदार्थों को देखा अनुभव किया तो वहां से लौट के आता है वो ऐसे मानना चाहिए क्योंकि वैसे देखे ऐसे ही लग रहा है युवा शब्द स्वयं बोल रहा पूर्वक से निरूपण सत्या शब्द नहीं ज्योत थे आवयं पूर्वक से अपनी बातों में खुद को शंका है इसे उसने युवा शब्द स्वयं प्रयोग कर डाला है स्व प्रदर्शन के निरूपण में अवश्य है यह बात उसके के द्वारा सत्या हो रहा है एक छह इस प्रकार से वह आशंका करके कहता है आशंक उत्थापन किया जब तब जवाब बहिर्देश गत्वा स्वप्नान पश्यती गत्वा देशान न पश्यत को पहले ले रहे द्वितीय पाद देह से बाहर किसी देशांतर में जा करके वहां के तो पदार्थों को स्वप्न रूप देखा है ऐसा आप नहीं कर सकते है योजना शांत मास मात्र प्राप्त ने स्वप्न पश्चिम दृश्यते क्योंकि सोते सोते बराबर देर कितनी लगी देर लगती है ज्यादा आप यहाँ सो रहे हैं उत्तर भारत में अमेरिका में सफर देख रहे हैं पहुंचे है अमेरिका कितनी देर, देर लगी जाना दे सुप्त मात्रेवा तीव्र आप देर लगी नहीं शयन है समान शयन के समान काल में ही आपने देखा क्या देह देश आदि योजना शतांतरते जहा शरीर लेटा पड़ा हुआ है वहां से सैकड़ों योजन दूर में जहां पहुंचने के लिए यदि आप पहले चलते पहले जमाने के अनुसार दो मास मात्र प्राप्त देश तो में एक महीना भर पूरा लगता है पहुंचने में ऐसा देश में स्वप्न अन पश्चिम से स्वप्न को के समान दिखाई देता है इसे ज्ञापन होता है असंभव सोतेवर तुरंत आप कैसे पहुंच गए जितने दूरी पहुंचने में आपको महीनावर लगना था उतनी दूरी को सोते मतलब है आप आगमन नहीं दीर्घ मानना पड़ेगा। नच तो उस देश की प्राप्ति और वहां लौटने के लिए जितनी दीर्घ काल की अपेक्षा है उतनी दीर्घ काल वहां भी बीता ही नहीं है न न तो न कालस्य इसीलिए अतो अधन काल शायद कुछ नुस्तक में छपी नहीं है तो अदीर्घ इसलिए अदीर्घ काल होने के होने से काल की अदीर्घता होने गई से स्वप्रद स्वप्रगत दृष्टा देशांतरम न गचती पर देशांतरम नहीं गया है ऐसा ही निश्चय करना भी शब्द भाषा ने भी करते दिया बिल्कुल सही है वास्तव में उचित काल विकलत्वा मान उचित देश रहित्व जैसा का उचित काल रही विकल्प को रही बाकी चीज है विकल रही अभाव पर्यावाची है उचित कालाभाव के विकास उचित देशाभाव तला हेतु दूसरा उचित काला भाव सुप्रसिद्ध के समान समझना माया गरचित नगर आदि के समान समझना नगर आम राज मनोराज्य निर्मित सौधादिवत टिप्पण है माया के द्वारा गरचित महान नगर है इत्यादि के समझो आप तो ही अपने ना अच्छा स्वकल्पित या परल्पित तो है तो कल्पित कल्पित्व जो मिथ्या कल्पित मायावी कल्पित है बनवा मानना पड़ता ये शरीर से बाहर गया ही नहीं था शरीर के भीतरी सा फालतू देख रहा था बाहर नहीं गया था उस वही सर्व तस्मिन देशे नई सर्व स्व प्रति स्वर्शन देश है कहा पड़ा है सप्रदर्शन देशन उठेगा कि उठेगा? सोया, सोया था पूर्व देश में और देख क्या रहा है सप्रा? उत्तर देश में जगह का उत्तर देश में जा जाप्त देख रहा था सोया था पूर्व देश में यहाँ जगेगा वो इसे ज्ञापन होता है कि वह गया ही नहीं वो स्वप्न स्वप्रदर्शन स्वप्न दर्शन देश नगने के बाद वह देश में विद्यमान नहीं है स्वप्ने देश स्वप्न को देखा होगा त्रय प्रतिबुद्धि वही उसको जगना चाहिए था वहां गया हो तो वही तो जगेगा ना जैसा चले जाते वास्तव में ट्रेन से मुंबई गए दिल्ली गए वहां जाके सो गए तो जगेंगे कहाँ ऋषिकेश में भी दिले में वास्तव में गए हैं तो वहीं जगेंगे आप जहां सोए हैं और वास्तव में नहीं गए हो तो पहले सोए थे ब्रम को गए हुए जैसे प्रकृत हुआ था तो उस पूरे देश में आप जगेंगे जहा गया हुआ है वहां देश में नहीं जगेंगे आप न चाहती वही कर सप्राण पशे तहसा कभी होता नहीं न चाहती ये जब रात्रो निद्रा मुकदा तथा दी। और एक दूसरा देख रहे हो आप सोए कितना रात्रि में दस बजे सोए और सब्र में क्या देख रहे हैं दिन हो रखा है दिन के धूप है पोष परेशान हो रहे हैं ठंड के मर रजाई में सोया वो आदमी रात्रि में सोया और वह यह स्वप्र देख रहा है वासना वसात गर्मी के दिन के दिन में की बात देख रहा है उल्टा उल्टा देखता है कि नहीं देखता <coughs> कोई कर भावान पश्यती बहुत विसंगतो रात्रि में स्वयं आदि वह वा क्या देख रहा है स्वप्न में मैं दिन में घूम रहा हूं और बहुत दोस्त यार मित्र रिश्तेदार आदि लोगों से जो लगा हुआ होकर उनकी युक्त होकर घूमता फिरता पर काम धंधे में लगा हुआ अपने आप को देखता है वो भी संगतों पश्य बहुतों के साथ सहायकों के साथ संगत होता हुआ युक्त होकर के स्वप्नों को स्वप्न का अन्य पदार्थों की वो देख रहा है सोते हुए घूमता फिरता हुआ देख रहा है कभी अकेला घूमता हुआ देख सकता है कभी तो जो है बहुत उनके साथ घूमता हुआ देख सकता है लेकिन ये ईष्ट संग से पूछो भाई आपने तो कल मेरे साथ वहां गए थे तो क्या कहेंगे वो मैंने तो कहा मैं तो भाई अपने घर में से तो तेरे साथ तो गया नहीं था मैं कहीं वो ही गएगा हो गया हम तुम्हारे तो साथ गए नहीं थे तुमको भ्रम हो रखा तब आपको कहना बोले मैंने स्वप्न में देखा था भाई हम तुम दोनों वहां गए थे तो जैसा वह स्वप्न में जिसके साथ गए थे उससे भी पूछा जाए वो यही कहेगा भाई हमने तो नहीं देखा हम तो गए भी नहीं तुम्हारे साथ ये इच्छस था जिनके साथ उस तो समय गमन किया हुआ था ते न गृह था उनके द्वारा ग्रहण उनके ग्रहण होना चाहिए लेकिन नशे वे ग्रहण नहीं करते हैं इससे भी ज्ञापन होता है जो हम लोगों के साथ स्वप्न घूमे थे वास्तव में हमसे मेरे साथ घूमे ही नहीं है इसका मतलब जो देखा साथ लोगों को और घूमना वगैरह सब सब के मिथ्या है ये भी वास्तव में गए होते और ग्रहण किए होते साथ में जाना घूमना फिर वगैरह तो निश्चित रूप पे ना उनको बोलना चाहिए भाई अरे आज है ना हम तुमको वहां मिले हुए थे उपलब्ध हुए थे ऐसे कोई कहता है क्या आप भले तो अपने सफर में किसके साथ कहीं गया हुआ देख लें वो व्यक्ति अगला दिन सब उठकर कौन में कहेगा अरे भाई बहुत अच्छा लगा कल जो है ना हम और तुम दोनों उधर गए थे ऐसा तो कोई कहता नहीं है बल्कि आप कहेंगे तो हजेगा हम तो अ खराब थे मारे सो रहे थे तो कह रहे हैं कि भाई इसलिए कहते हैं कि भाई निश्चय कर लो ये स्वाप्रदार्थ मिथ्या है उचित काल से रहित होने के कारण मित्र संज्ञा गृहत इत्यादि पुरुषांतर संवाद आदर्शना देशांतर प्राप्ति द्वारा स्वप्रदर्शन मिति पुरुषांतर के साथ संवाद भी स्वीकार नहीं होता जैसे मान लो आपने कह दिया महाराज हमने तो आपको तो स्वप्न में पच्चीस हजार रूपए कर्जा दिया था आपने कहा था एक हफ्ता के बाद तुमको लौटा दूंगा एक हफ्ता हो गया अभी तक आप क्यों नहीं दे रहे हैं आपने वचन निभाइए हमारा पैसा लौटाइए लौटा सकते हो आप कहोगे यहाँ मैंने लिया था तुमने स्वप्न में लिया और मैंने ले ली थी यही कहना पड़ेगा मैंने सफर में तुमको लौटा भी दिया करना पड़ेगा ठीक है ना अरे भाई मैंने भी कल स्वर देखा थे, एक हफ्ता पहले ही बस तुमको एक हफ्ता टाइम गई थी हाँ सात दिन बाद तेरे को लौटाना था हाँ लेकिन छटा ही नहीं शाम को मैंने जब सोया तब जो मैं तुमको स्वप्न में लौटा दिया जैसा कर जा वैसा लौटाना कहानी खत्म हो गई फिर ये कहते हैं जैसा देखा जाता है संवाद वगैरह भी बोलना घूमना करना खाना पीना तो पर वास्तव में सारा क्रिया कलाप जो कुछ भी है वहाँ वह सी है क्योंकि वहाँ वास्तव में वह वा कभी नहीं कहते हैं बोलते नहीं है नदस्थी ग्रहण किए होते एक कहना चाहिए था भाई मैं आज आपको तो वहां उपलब्ध कर दिया था अनुभव किया था हम दोनों मिले हुए थे कहना चाहिए था लेकिन वैसे वे कहते नहीं कोई ना मानना पड़ेगा स्वप्न में हम देशांतर को गए ही नहीं थे देशांतर को गए अच्छा दो तो हो गया उचित देश रहित और उचित काल रही तत्व तो पर्व तो सबको मिलाकर यह हित तो बना लेंगे स्वापना पदार्था भावा मिथ्या उचित देश है कालत्व तो हाँ इत स्वप्रदृश्य भावित इस कारण से भी सौप्रे सकल दृश्य पदार्थों को भावों को मिथ्या माननी पड़ेगी स्व अभाव आदि कर्ण प्रज होता है जहां जो नहीं है वहां जो प्रजी हो उसको मिथ्या मान्य पड़ेगी ना सर्प रज्जु में नहीं है वाला तो सर्प को क्या लेकिन स्वाप्रभा क्यों स्व अभावती प्रतिमान रज्जु सर्पाधि अनुमान मत सूचित तो अनुमान को संकेत करने के लिए ही यह कार्य का आरंभ हो रही है स्व प्रगत भावदार मिथ्या क्यों स्व अभाविकरण में प्रतीत होता है जहां जो नहीं है वहाँ वहाँ होता है तो उसको मिथ्या माननी पड़ेगी जैसे जो सर्प है वह रज्जु में नहीं है कि सर्प रज में प्रतीत होता है तो क्या हुआ सर्पभाधिकरण भूता रज्जु में सर्प्रतीत हो तो वह सर्प को मिथ्या मानी गई है सर्पभावाधिकरण का रजत अभा कौन है शुक्ति तद अवती है ना रजतभाव आधिकरण शुक्ति में रजत भी प्रती रजत को क्या गोथ्या जो पदार्थ हम जा देख रहे हैं वास्तव में उस अधिकरण में वकी है ही नहीं अतएव उनको मिथ्या माननी चाहिए इसके लिए दृष्टान समझा रहे इस कार्यक्रम में अभावी नाम न्यायपूर्वकम वही वही प्राप्तं स्वप्न आहु प्रकाशित रथा रूयते न्याय न्यायपूर्वक तर्क पूर्वक श्रुतियों में सुना जाता है स्वप्न में दिखने वाले रथारी पदार्थों के अभाव को तर्क पूर्वक श्रुतियों में भी सुना जाता है भी तर्क का अनुवाद करके बोलती है सर्वानुभाव सिद्ध वस्तु की श्रुति कहती है तो श्रुति को क्या मानते अनुवादि है अनुवादी नहीं ना अनुवादी श्रुति है वो सिद्धांत बिंदुकार में जैसे आप कहते हैं केवल चार महावाक्य यही वास्तव में विधि वाक्य है भाग्य वाक्य अनुवाद ही बोलते कोई श्रुति दृष्टिवाद का अनुवाद कर रहा है कोई दृष्टि श्रुतिवाद अनुवाद करता है वास्तविक महावाद के चार है यही वाक्य है भाग्य सब अनुवाद इसे कहते न्याय पूर्वक वही प्राप्त स्वप्न आहोह प्रकाशित अथा स्वप्न में युक्ति से सिद्ध मित्त को ही श्रुति में स्पष्ट किया गया है ऐसा आहो ब्रह्मित लोग कहते हैं श्रुति को अनुवाद नहीं मान लिए कि तर्क के द्वारा शुद्ध बात को नियम श्रुति को वेद की वेद तो क्या माना है आपने जब प्रत्यक्ष अनुमान आदि के द्वारा ज्ञात नहीं हो ऐसी बात यदि कहे तो वेद को हम प्रमाण मानते और प्रत्यक्ष हनुमान आदि के द्वारा ज्ञात उदाह रही है श्रुति वो हम अनुवाद मानते उसका प्रमाण नहीं मानते तो प्रमाण नहीं मान अनुवादी प्रकार कर रहे हैं किसी विधेयक पदार्थ का संकेत करने के लिए स्तुति करने के लिए हमें अनुवाद करना पड़ेगा इन स्वाप्त श्रुतियों को आपने अनुवाद क्यों किया पूछेगा तब कहना पड़ेगा आत्मा में स्वयं ज्योतिष करने के लिए स्वप्न का अनुवाद किया है कि स्वप्न में ही आत्मा स्वयं ज्योतिषि जागृत करना है, भाई करना है। और वा कुछ भी नहीं। वासना में वस्तु है और कौन प्रकाशनकरण वस्तुओं को आपका आत्म ज्योतिरोधकता कोई दूसरा नहीं आत्मा में स्वयं ज्योतिष सिद्ध करने के लिए सुर्खियों ने क्या किया स्वप्न का अनुवाद किया है प्रत्यक्ष न वेदेन वेदस्य वेदता भट्ट की घोषणा है। हैलोक वार्दिक में प्रथम अध्याय प्रथम भाग में ही आता है दर्शन में वेद की ही वेदत है जो प्रत्यक्ष और हनुमान अज्ञात पदार्थ है उनका संकेत परज्ञात करें ना न्याय तर्क अर्थात अनुमान अनुमान पूर्वक जो सिद्ध वस्तु रही है तो अनुवादी पड़ेगी तो स्वयं ज्योतिष सिद्धि के लिए ऐसा से मिल लेना आगे बात करेंगे इस बात को भी टीका जो देखो न तत्र रथा न रथ योग न पंथानो भवन दी त्या ये चार चार तीन दस। चार, तीन दस, देखो, आज श्रुति है्योति होता है यह अभा दर्शाने वाली श्रुतियों में तुश्याम यो अभाव योग्य देशाद्य अभाव्योत न्याय पुरस्कार श्रूयत है अभाव उस श्रुति में सुस्पष्ट ही तथा के अभाव को योग्य देश अभाव के कथन माध्यम से द्योतन करता हुआ यह संकेत कर दे रहा है वह श्रुति न्यायपूर्वक अनुमान पूर्वक है मैंने अनुमान प्रमाणित अग्ञात को ही श्रुति का इसलिए आपका अर्थात में कहना है कि भाई सप्र के दृश्य पदार्थों में अवश्य मिथ्यात्व है क्योंकि अन्य प्रयास्रुतिया प्रकाशित क्योंकि स्वयं ज्योतिष करने के लिए आयु विश्रुतिया भी इस बात का अनुवाद कथन कर रही है ऐसे ब्रह्मविताओं ने कहा है और कहते हैं भावना, तो तो तो के भावित यथो भाव से से भी भी भाषण इसलिए भावों को चाहिए जिसमें कि अभाव प्रथा दृश्य के दृश्य अभाव को ही हम श्रुति में भी कैसे न्यायपूर्वक युक्ति न्यायपूर्वक युक्ति हनुमान से सिद्धवस्तु को सुनाती है श्रुति कहा सुना श्रुति श्रुतौ रथ योगा ब्रदाण्ड दस में हेतुना प्राप्तम स्वप्ने प्रतिपादन उचित देश का न अंतस्थान आदि जो हेतु पूर्व दो कार्यक्रम में जो बताई गई थी उन्हीं हेतु तो के द्वारा प्राप्त वही तथ्यम प्राप्त में मिथ्यात्व उसी को तो दिया। उसको वाल करने वाली में में श्रुति उसके द्वारा भी स्वप्न पदार्थों में अर्था संकेत करता हुआ प्रकाशित कर दिया श्रुति ने ऐसा प्रवक्ता कहना है अब दृष्टान्त बात तो सिद्ध हो गई और उसके बाद में घटा जागृत जागृत पदार्थ मिथ्या दृश्यता मना क्यों स्वप्न दृश्य स्वप्न वृष्टान जागृत पदार्थ भी दृश्य है इस दृश्य होने के नाते ये भी मिथ्या है ये स्वप्न के पदार्थ भी कैसे थे दृश्य तो होगी और मिथ्या हुए अति दृश्य को लेकर करके देना चाह रहे हैं उसके लिए आरंभ होती है का दे रहे देखो यह प्रतिज्ञा वाक्य समझे औेतु शुरू कर रहे कार्य में अंतस्ता भेदा नाम तस्मा जागृत स्मृत यथा त्र तथा स्वप्ने उक्त कारणों से ही जागृत मैंने जागृत अवस्था में भी भेदान भावनाम भेद रूपी जो भाव पदार्थ है उनका मिथ्यात्व सिद्ध होता है क्या उक्त तस्मात्तों के कारण से ही जागृत विद्वान भेदों का स्मृतम मिथ्यात्म स्मृतम ऐसा यथा स्वप्ने तथा तथा जागृत के पदार्थों में भी का है केवल शरीर के भीतर होना और संकुचित स्थान में रहना ही स्वप्न में पदार्थों में वैशिष्टता विशेषता समुच अंतर क्या है फिर स्वप्न और जागृत में स्वप्न में भीतर और देश में और जागर में क्या है शरीर से बाहर है और देश में ये अंतर है है तो होता ही दृष्टांत तो नहीं कहा जाएगा उसको ये अंतर में ध्यान रखना चाहिए अंतर क्या अंत स्थान और इन दो बातों को लेकर के स्वप्न और जागृत पदार्थों तो में भेद समझो अर्थात स्वप्न के पदार्थ भीतर हैं और संकुचित देश में हैं और जागृत क्या है लेकिन, लेकिन जागृत पदार्थ जो बाहर में है और एक विशाल देश में विद्यमान है व्यापक देश विद्यमान है इतना विजित तो में इतना अंतर है ये विशिष्टता है समझो <coughs> भाषिका पहले टिप्पणी देख लिया एक नंबर पंचावी वाक्य पूरा दिखा रहे हैं जागृत भावा वितथा ये प्रतिज्ञा विज्ञा दृश्यवातु ये ये दृश्य भावा ये दृष्टान वाक्य प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण वाक्य जो जो दृश्य हैं वे वे मिथ्या हैं जैसे कि स्वप्न जय भाव पदा इसके बाद उपनय उपनय में क्या होता है तथाचयम, है ना? तथाच इमे बोलेंगे, बस बोले बहुवचन करना पड़ेगा भावा, भावचन दृशा, बहुवचन है तथाच इमे, तथा तथा का मतलब क्या तथा इतना मिथ्यात्व्याप्य दृश्यता मिथ्यात्व्याप्य दृश्यत्व वाले इमे इमे मने जागृत भावा और निगम वा क्या आया तस्मात तथा तस्मा तथा मतलब मिथ्यात्व मिथ्याप्य दृश्य व्याप्य दृष्टत्व वाला होने से तथा वैत्यवंत हो जागृत भाव ये जागृत भाव ऐसा मिथ्या है इस प्रपंचा घटाकर विकाल दिया संक्षेप में कहा जाकर देखिए जागृत दृश्य भावना वैधत्यमित प्रतिज्ञा जागृगत दृश्य जो भाव पदार्थ है ये सबके सब, सब वैध्य मिथ्या हैं, ये प्रतिज्ञा वाक्य हो गया दृश्य हेतु तो हे तो हो गया स्वप्न दृश्य भावतानूता जो भाव पदार्थ वो उसके दृष्टान्त यथा तत्व स्वप्न दृश्य नाम भावना वैध्यम भाग्य तीन वाक्य बता दिया कि वेदांत में जो तो वाक्य में तीन ही होता है इन जानकर न्यायकों के दृष्टिकोण से टिप्पणी कार्य पंच दिखा यथा तथा स्वप्न से स्वप्न में दिखाई देते देखल दे भाव पदार्थ मिथ्या होते हैं तथा तो जागृत में भी दृश्य मेरी हेतुपन जागृत में भी जो दृश्य है वह समान होने से ये उपने समझ लो तस्मा जागृत भी निगम इसलिए जागरूक में भी जो वैक्य है वस्तु का ये जो कथन किया गया है स्मृतियों में और पूर्व आचार्यों से भ्रमितओं किया गया के जो निर्णय लिए है यही स्मृतम निगम वाक्य समझ लेना इस प्रकार से कटा लेना चुप्रदृश्य नाम भावान जागृत दृश्य भेद फरक क्या में जो दृश्य है वो कहते हैं स्वर्गत अंतस्थानात है था? था और सवर्धत्व है जागृत दृश्यो भेदा ये जागृत दृश्यों के पिछाते हैं स्वप्रग दृश्य पदार्थों में यह अंतर है ये विलक्षणता है ऐसा समझो किंतु समानता क्या है फिर लगाने के लिए दृश्यत्म असत्य अविशिष्ट उभ्रो दोनों में समानता साध्य हेतु दृश्य हेतु दोनों में समान है मिथ्यात्व हेतु दो अनुमान विष्टान बनने में कोई दिक्कत नहीं है